हेलो बच्चों हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक नई कहानी तो शुरू करें एक बार की बात है एक बड़े शहर में एक छोटा सा घर था उस घर में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम रमेश था बचपन से ही उसे पंछियों से बहुत प्यार था वह अपने पिता को हमेशा पंछी लान तो रमेश के जन्म दिन पर उसके पिता ने उसे एक सुंदर तोता तोफे के रूप में दिया। रमेश बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस तोते को एक पिंजरे में बंद करके रखा। रमेश उस तोते के साथ हर दिन खेलता। उसे अमरूद, केला और आम लाकर देता। पर कई बार वह तोता कुछ नहीं खाता। तोते को तो फल बहुत पसंद होत रमेश परेशान हो गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रमेश स्कूल गया और समय पर घर वापस नहीं आया। कुछ समय बाद रमेश के माता पिता घबरा गए। फिर उसके पिता उसे स्कूल ढूंढने गए। उस समय स्कूल का बस चौकीदार वहाँ था। रमेश के पिता ने उसे सब बताया और वह दोनों रमेश की कक्षा में उसे ढूंढने निक चौकीदार ने कक्षा का दरवाजा खोला और अचानक रमेश बाहर आया और अपने पिता के गले लग गया। अरे क्या हुआ बेटा? तुम अंदर क्या कर रहे थे? पिता ने पूछा। मेरे बस्ते में से एक किताब कहीं गायब थी। मैं बेंच के नीचे उसे ढूंढ रहा था। तभी चौकीदार आए और उन्होंने कक्षा का दरवाजा बंद कर दि� तो मैं चिल्लाऊं भी तो उन्हें सुनाई नहीं देता। तभी मैं इस अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। रमेश ने कहा, उसे अपने तोते का दर्द समझाया। ऐसे अकेले एक कमरे में बंद रहना, बिना माँ बाप और दोस्त के, बहुत मुश्किल है। घर जाने पर जल्दी से, उसने अपने तोते को पिंजरे से निकाला और उसे तभी से रमेश अपने सब दोस्तों को कहता है कि हमें पंचियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उने आज़ाद ही रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्जियों का राजा। प्रणा� हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आओ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक ज़माने में प्रिया नाम की लड़की रहती थी एक छोटे से शहर में। प्रिया के घर में था एक सुंदर सा बाग, सारे सब्ज़ी और फल वहाँ खुशी-खुशी रहते थे। प्रिया अपने खाली समय में उनके साथ खेला करती थी। एक दिन सारे सब्जियों कि अब समय आ गया है कि उनमें से किसी एक को राजा बनाया जाए। तुरंत एक सभा जमा की गई। सबके बीच से आगे आया आम, उसने सबको प्रणाम किया और मंच पर खड़ा हो गया। आम ने घोषित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग इस सभा में भाग लेने आएं, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। इस बाग की देखभाल करने के लिए हम में से किसी को राजा का पद लेना बहुत जरूरी है। जो भी राजा के पद में रुचि रखता है, उसको एक-एक करके आगे आना होगा और बाकियों को समझाना होगा कि उसको राजा क्यों चुना जाए। पहले आया गाजर। गाजर मंच पर गया और बोला, मैं बहुत सुंदर हूं और नारंगी रंग का हूं। प्रधान रूप से मुझ में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। घरगोश भी मुझे खाना पसंद करते हैं। स्वाद में मैं बहुत मीठा भी हूँ। मुझ में ये सारी खुबियाँ हैं। इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सब काजल के लिए ताली बजाते हैं। अब आया आलू और बोला मुझ में महत्वपूर्ण में कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण मुझे खाने वाले को बहुत शक्ति मिलती है और मैं सारे मौसम में उपलब्ध भी हो। आलू के बाद आता है पालक। पालक मंच पर खड़ी होकर बोला, गाजर की तरह मुझ में भी विटामिन ए मिलता है पर मेरे पास आयरन और फाइबर भी मिलता है। मैं केवल आँखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हूँ। इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सब ने ताली बजाया और पालक की बातों में हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद आया ब्रोकली। मैं बहुत सुंदर हूँ और हरे रंग का हूँ। मुझ में नींबू से ज्यादा वाइटमेंट सी है और दूध से ज्यादा जो लोग हर रोज व्यायाम करते हैं, अक्सर वही लोग मुझे ज्यादा खाया करते हैं। बोला ब्रोकली गर्व से। एक-एक करके सभी सब्जी आगे आए और अपनी खुबियों का प्रदर्शन किया। आम ने सब कुछ एक किताब में लिख लिया। सबकी बारी समाप्त होने के बाद आम ने थोड़ा समय सोचने के लिए लिया। कुछ देर बाद आम आगे आया और बोला, हर एक सब्जी की अपनी अपनी खोबियां हैं और शरीर के लिए जरूरी भी। मैं ये निर्णय नहीं ले पाया कि हम में से राजा बनने लायक कौन है। मुझे लगता है हमको हमारी दोस्त प्रिया की मदद लेनी चाहिए। काफी समय से प्रिया पेड़ के पीछे छुपे हुए सब कुछ देख रही थी। आम के ऐसे बोलने पर वो आगे आई और बोली मैंने सब कुछ सुना और देखा मेरी नजर में एक इंसान है जो इस चीज के लिए बचित है लेकिन राजा के पद के लिए नहीं रानी के पद के लिए सारे सब्जी बेचेनी से पूछने लगे कौन कौन मेरी मम्मी बोली प्रिया हँसते हँसते मेरी मम्मी पहले से ही सब्जियों की रानी है वो सबसे उचित इंसान हैं जो हर रोज निर्णय लेती है कि हमारे लिए क्या पकाए और स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बनाएं। वो हर रोज सब्जी को इतने स्वादिष्ट रूप में तैयार करती है कि हर कोई सब्जी को लगे कि वही राजा है। ऐसा कहकर प्रिया ने सारे सब्जियों को समझाया। प्रिया की बातें सुनते ही सारे सब्जियों ने प्र और उससे सहमत हो गए। प्रिया की माँ के लिए भेंट के रूप में ताजे फल और सब्जी भी पेश किए। तो बच्चों, हर सब्जी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए उनके पोषण का महत्व की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऐसे खानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कच्चा और घरगोश एक बड़ी से जंगल में एक कछुआ और एक घरगोश रहते थे। घरगोश को खुद पे बड़ा कर्फ़ था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की थीमी चाल को देखकर घरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन घरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों की बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी-खुशी राजी हो गया। एक दिन सफेदी, दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज़ भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ के छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे कहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे-धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली, तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि थीरत से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और कहानी के साथ, तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। वह जंगल में जा रहा था, तभी उसने एक बतक को देखा। उसे वह बतक अच्छी लगी और उसने उस बतक को अपने साथ घर ले जाने का सोचा। उस बतक के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी। किसान और उसकी पत्नी को अभी यह बात पता नहीं थी। किसान ने रात के लिए उस बतक के खाने � तो ने चला गया। अगली सुबह अपने खेत में जाने से पहले किसान ने बतख को देखने का सोचा। उसे देखते ही किसान हैरान रह गया। बतख ने एक सोने का अंडा दे रखा था। उसने झट से अपनी पत्नी को बुलाया, अजी सुनती हो? वह दोनों दंग रह गए। दोनों ने सोचा कि वह इस अंडे को बेचके पैसों का इंतजाम करेंगे कुछ दिन ऐसे ही चला। हर दिन किसान सोने की अंडे को बेचाता। वह अमीर हो गए। पर ऐसा करते हुए वह किसान लालची हो गया। उसने सोचा, यह बतक हर दिन एक ही सोने का अंडा देती है। ऐसे तो बहुत पैसे कमाने में बहुत समय लग जाएगा। इस बतक के पेट में बहुत सोने के अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार इस पतक के पेट से सारे अंडे निकालूं, मैं सारे अंडे बेचके जल्दी इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। वह किसान और उसकी पत्नी ने पतक को कस कर पकड़ लिया और अंडे निकालने की कोशिश की, पर उनको कुछ न मिला। बेचारी पतक, दम घुटने के कारण सांस न ले पाई और उसने अपना दम तोड़ दिय उस किसान की लालच ने उस पत्ते की जान ले ली। तो क्या समझे बच्चों? लालच बुरी बला है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो। अगली बार एक कौर कहानी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।